गधा और पत्थर चीनी लोक कथा एक बार तिब्बत में जहां के पर्वत आकाश छूते थे एक राजा राज्य करता था वो अपने न्याय और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था सबसे ऊंचे पर्वत से लेकर सबसे गहरी घाटी तक राजा के न्याय की महिमा फैली थी उस राजा के राज्य में एक पहाड़ी पर दो गरीब लोग रहते थे दोनों आदमी बहुत मेहनती और ईमानदार थे वे अपने परिवारों को पालने की भरसक कोशिश करते थे हरेक के परिवार में पत्नी दस बच्चे माता पिता चाचा चाची दादा दादी आदि थे एक दिन उनमें से एक आदमी अपने गांव से बाहर चला पीछे पीछे उसके दस बच्चे नाचते गाते हुए आए उस आदमी के दोनों हाथों में तेल से भरा एक कांच का मर्तबान था वो रास्ते में लोगों को तेल बेचता जाता था बहुत थकने के कारण उस आदमी ने कांच के मर्दबान को एक बड़े पत्थर पर रख दिया और फिर सो गया जब वो सो रहा था तो उसका पड़ोसी भी पहाड़ी से उतरकर अपने दस बच्चों के साथ वहां आया बच्चे नाच गा रहे थे और आदमी आगे आगे, आगे अपने गधे के साथ चल रहा था उस गधे पर इतनी लकड़ियां लदी थी कि वो खुद एक छोटी पहाड़ी जैसा नजर आ रहा था बेचारे गधे ने पत्थर पर रखे कांच के मर्तबान को नहीं देखा गधे का पैर मर्तबान से टकराया और फिर उस कांच के बर्तन के हजारों टुकड़े हो गए और तेल पूरी पहाड़ी पर फैल गया जिस आदमी का तेल था वो बहुत गुस्सा हुआ उसने सारा दोष गधे के मालिक के सिर मढ़ा गधे के मालिक ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी अगर गलती थी तो वो गधे की थी जिस आदमी का तेल था उसने कहा कि वो तेल ही उसकी एकमात्र पूजी थी और वो अपनी पत्नी दस बच्चों माता पिता चाचा चाची दादा दादी आदि को क्या खिलाएगा उसका कांच का मर्तमान टूटा पर उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी दोनों आदमियों में खूब टूतुमय हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों के दस दस बच्चे भी एक दूसरे से लड़े और चिल्लाए पर उससे बात कुछ बनी नहीं फिर अंत में दोनों आदमी राजा के पास न्याय के लिए गए राजा ने दोनों आदमियों की बात ध्यान सुनी दो की गलती नजर नहीं आई वे दोनों मेहनत कस और ईमानदार आदमी थे जो अपने बड़े परिवार का भरण पोषण बड़ी लगन से करते थे क्योंकि उन दोनों आदमियों में से किसी की गलती नहीं थी इसलिए गलती जरूर पत्थर या गधे की होगी राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर पत्थर और गधे दोनों को गिरफ्तार करवाया बेचारे गधे के गले में हथकड़ी पड़ी थी सिपाहियों ने पत्थर को जंजीरों से कसकर बांधा था जल्द ही उस अजीबो गरीब केस की खबर पूरे राज्य में फैल गई जब दोनों आदमियों की पत्नियों बच्चों माता पिता चाचा चाची दादा दादी आज आदि ने पत्थर और गधे दोनों की गिरफ्तारी की बात सुनी तो उन्हें लगा कि राजा बिल्कुल बौरा गया था राजा ने ऐलान किया कि अगले दिन सुबह केस की सुनवाई होगी केस की सुनवाई के लिए एक बड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें झंडे तोरण तुहरी और ढोल मजीरे बजाए गए एक पत्थर और गधे के खिलाफ जांच पड़ताल की बात हरेक को बड़ी अजीब सी लगी पर लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं इसलिए इस अजीबो गरीब केस की सुनवाई के लिए अगले दिन कोर्ट कचहरी में लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठे फिर उसने सिपाहियों को कोर्ट कचहरी के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया अंत में सुनवाई बस शुरू ही होने वाली थी राजा ने कहा आप लोगों को पता है कि किसी पत्थर या पत्थर या गधे को न्याय दिलाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है फिर आप सब लोग इस मूर्खतापूर्ण केस को सुनने क्यों आए हैं इस बेहूदा उत्सुकता के लिए हरेक को दस दस सिक्कों का जुर्माना देना पड़ेगा राजा की बात सुनकर लोगों को खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई हरेक ने दस दस सिक्के दिए और फिर वे दरवाजे से खिसके आखिरी आदमी के जाने के बाद राजा ने सभी सिक्के उस आदमी को दे दिए जिसने अपना तेल खोया था गधे को मुक्त कर दिया गया और पत्थर को उसके स्थान पर वापस रखवा दिया गया फिर केस की सुनवाई खत्म हुई दोनों आदमी खुशी खुशी अपने घर लौटे अगले बहुत सालों तक राजा बड़े विवेक और ईमानदारी से अपने राज्य पर शासन करता रहा उस दिन से लोगों ने बेकार की उत्सुकता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने पत्थर और गधे के केस से अच्छा सबक सीखा था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूले क्षमा